कृतोपास्थि को एक बार उपदेश करने से अधित्य ब्रह्म मेहू ऐसे वाक्यार्थ ज्ञान हो जाता है उत्तम अधिकारी है जिस जिसको ऐसे ज्ञान नहीं होता है तपाय अनुष्ठान भवितव्यमित अभिप्रीत्य उपाय अनुष्ठान भवित अभिप्रत्या साधन करने पर योग्यता योग्यता होने पर ज्ञान होगा अरूपम सदक्षर कन प्रकार विज्ञमित उच्य है अरूप है रूप रहित तो है नाम रूपादि रूपादिवर्जित तो है, कोई विशेष नहीं निर्विशेष है कोई धर्म नहीं तो सद अरूपम सद जो ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म है किस प्रकार उसको जानना है विज्ञान कैसे होगा इति उसका उत्तर देते उच्चते, थे टीका में वाक्या से पुनः पुनर्भावना युक्त अनुसंधान च उपाय उपाय क्या है उपाय है यही है ही, ही उपाय वाक्यर्थ से व पुनः पुनर्भावना वाक्य का अर्थ तत्वी महावाक्य का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता एकता होने के लिए लक्ष्यार्थ का चिंतन करना पड़ता है लक्ष्यार्थ में एकत्व ही वाच्यार्थ में एकत्व कभी नहीं होता है वाच्यार्थ है अल्पज्ञ जीव और ईश्वर है सर्वज्ञ दोनों की एकता नहीं है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य में एकता है वाच्यार्थ तो मायक का ओपाधिक धर्म है भेद औपाधिक है उपाधि उपाधिप्रुत धर्म इनका निराकरण करना होता है शुद्ध अर्थ को लेने पर ही एकत्व ज्ञान होता है तो वाक्यार्थ का ही पुनः पुनर्भावना बार बार उसी का चिंतन करना लक्ष्यार्थ लेकर के एकत्व चिंतन उसको कहते पदार्थ शोधन तो हम पदार्थ का शोधन और पदार्थ का शोधन शोधन है शुद्ध अर्थ को लेना औपाधिक धर्म को छोड़ना उपाधि और औपाधिक धर्म को छोड़ देंगे शुद्ध अर्थ का ग्रहण यही शोधन है आत्मा तो लक्ष्य तो शुद्ध है ही उसका शोधन करने का अभिप्राय है जब अहम ऐसे ज्ञान होता है अनात्मा के साथ मिला करके आत्मा तो है अनात्मा देहादि को ले करके देहादि जितने हैं मिथ्या पदार्थ आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है आत्मा असंग है देह के अंदर बाहर सर्वव्यापक आत्मा एक ही किंतु देह के भेद से परिचन्न बुद्धि होती है देह के साथ आदात में होकर के अहम यह अश्मि में यहाँ यहाँ में हूँ गच्छा में। मनुष्य हो ये पुरुष हो ये सब जो बुद्धि है देहादि में अहम बुद्धि तादात्माध्यास करके तो जो अविद्य का धर्म है आध्यात् पदार्थ है शुद्ध चेतन से भिन्न सब आध्यासिक है उपाधि माया अविद्या उसके कारण जितने धर्म है स्थूल सूक्ष्म कारण शर सब कुछ कारण कारणशर्य अविद्या है ये सब का निराकरण करके असंग स्वरूप का चिंतन करें बार बार लक्षार्थ चिंतन करने पर तभी अहम अस्मी ब्रह्म इस ज्ञान होगा तो इसलिए वाक्यार्थ का बार बार भावना चिंतन है और भावना बार बार करे युक्ति अनुसंधान च युक्ति से भी अनुसंधान करना है प्रपंच औपाधिक धर्म मिथ्या क्यों है क्योंकि गेह और दृश्य पदार्थ है जिसको हम जानते हैं वो दृश्य हमसे भिन्न है और मिथ्या है जैसे स्वप्न दृश्य स्वप्न प्रपंच राज्य में सर्प सुक्ति रजत उसको हम देखते हैं जानते हैं हमसे भिन्न और मिथ्या है पूरा प्रातिभाषी प्रपंच को दृष्टांत बना करके व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्या तो निर्णय करना युक्ति से युक्त अनुसंधान चाहे युक्ति से अनुसंधान युक्तिया अनुसंधान यही मनन है मनन करे फिर शास्त्र श्रवण श्रवण मनन निधि ध्यासन इ तीनों की ही आवृत्ति आवृत्ति रसकृत उपदेशाद ब्रह्मसूत्र है व्यास जी ने बनाया उसकी आवृत्ति करे बार बार और कोई दूसरा सरल साधन नहीं है उपाय अनुष्ठान का अर्थ नहीं कि उसको छोड़ करके दूसरे को चुकाने से हो जाएगा अन्य जितने उपाय है उपाय तो है सब तीर्थयात्रा भी उपाय है कीर्तन जप और सेवा ये सब तो उपाय है शास्त्र श्रवण करना वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन आसन और श्रवण काल में जितने आचार्य सेवा आवश्यक है वो श्रवण मनन निदिध्यासन अंतरंग साधन बाकी जितना अनुष्ठान है पुरस् है जप है ध्यान है तीर्थाटन है ये सब साधन है उपवासादि भी है वो बहिरंग साधन है अंतरंग साधन श्रवण मनन जिसने प्रारंभ कर लिया और श्रवण करके समझ में आता है तो अंतरंग साधन को छोड़ करके बहिरंग साधन करना वो मूर्खता है कहते उसको करंग लेडी न्याय हाथ को चाटता है लड्डू को फेंक दिया क्या जरूरत है हाथ को चाटता है मीठा लगता है ये होता है उत्तम साधन को छोड़ करके निकृष्ट साधन करना ऐसे में करंग लेडी न्याय लगाते हूँ ऐसा नहीं है अंतरंग साधन जो अत्यंत बुद्धिमंद हो और यदि ऐसे उपदेश प्राप्त नहीं होता है अत्यंत बुद्धिमान दिया सामग्री वाप्य संभवाद यो विचारम न लभते ब्रह्म उपासित सो निशम अत्यंत बुद्धिमंद हो विचार नहीं कर पाएगा तो उसके लिए उपासना भी पहले तो ब्रह्म उपासना है अहंग्रह उपासना वो नहीं कर पाए तो फिर द्वैत उपासना वो नहीं कर पाए तो प्रतिक उपासना विभिन्न प्रकार है निष्काम कर्मादी अंतरंग साधने जो श्रवण करने के बाद महावाक्य श्रवण करने के बाद ज्ञान नहीं होता है तो इस यवण मनन निदिध्यासन पुनः पुनः भावना युक्त अनुसंधान यही उपाय उच्य आभि सन्नीत गुहाचर नाम महत्पदम तत्समर्तन यदि तथ सवरेण्यम पर विज्ञा यदरिष्ठ प्रजा आवि प्रकाशरूपे अभी प्रकाश रूप सन्निहत सबसे सन्नीहत सन्नी है अपने स्वरूप हृदय में गुहाचरम बुद्धिप गुहा में स्थित है गुहा या चरती गुहाचर नाम महत्पदम ये महत्पदे महत, पद है। महत है व्यापक स्वरूप पद्यति गम्यती पदम सब उसको प्राप्त करना चाह प्राप्त करते हैं समर्पितम इसमें सारे प्रपंच समर्पित है कौन समर्पित है एजत प्राणत निम्स एजरी कंपनी चलने जितने चलने फिरने वाले एजत चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि भी प्राणत प्राण व्यापार करने वाले जीव ये एजत में तो अर्थ <coughs> है चलने वाले महत्वपदम एजत में चलत पक्षी आदि कर दिया अब प्राण शब्द से मनुष्य पर स्वादी कर दिया पूरा वेद हो गया निमित्त सच चक्षु बंद करने वाले खोलने वाले यह यद ए तान गुरु कहते शिष्य को इसको जानो सद असद नियम सद असद जो कुछ मूर्ता मुर्ता, मुर्ता सब कुछ है सबसे श्रेष्ठ है ब्रिया एरण्य उन्नाद सूत्र होता है प्रधान श्रेष्ठ है परम विज्ञानाथ प्रजानाम प्रजानाम विज्ञानाथ परम प्रजाओं के जो विज्ञान ज्ञान है घटपट रूप्रसाद विषय ज्ञान है उससे विलक्षण है विज्ञान से पर अतिरित है वो विज्ञान के साक्षी है विज्ञान का विषय नहीं प्रजानाम मनुष्य पक्षादि का जो मनुष्य का ज्ञान होता है उससे विलक्षण है ज्ञान का विषय नहीं है ज्ञान का भी प्रकाशक है वरिष्ठम भरतम सिस्टम उसको जानो भाष्य में आ भी प्रकाश रूप प्रकाशम सन्नीतम वाघादि उपाधि ज्वलति ज्वलती भ्राजती थी वाघादि उपाधि से प्रकाशमान है स्वयं वाघादि उपाधि के द्वारा प्रकाशमान है सन्नि तो कहा उपाधि से उसके ज्ञान होता है तो उसमें प्रकाशमान है ज्ञान को प्रकाश करता है ज्ञान का साक्षी ज्ञान में अनुगत है अनुवृत है उपाधि भी ज्वलती भ्राजती इसीलिए सन्निहित है शब्दादिन श्रुतियंतरा शब्दादीन शब्दादि का उपलब्धि करता जैसे लगता है क्योंकि वही अंतकरण विशिष्ट होकर के दृष्टा श्रुतामता होता है शब्दाधीन उपलब्ध को उपलब्धि करता जैसे इस लगता है वही दृष्टा होता है अंतकर्ण विशिष्ट होकर के शुद्ध चिन्ह मात्र तो दृष्टाश्रोता मत है ही नहीं उपाधि के कारण प्रमाता हो जाता है तो अवमान उपलब्ध करता हुआ वान होता है दर्शन श्रवण मनन विज्ञानद्य उपाधि धर्मेर आविर्भूतम सत् लक्ष्यत हृदय सर्वप्राणिना दर्शन श्रवण मनन विज्ञानद्य उपाधि भी ये दर्शन चक्षु से अंतकरण वृत्ति श्रवण मनन विज्ञानाद्यपाधि के उपाधि भी धर्म उपाधि धर्म से प्रकट होता है आविर्भूत अभिव्यक्त हो जाता है आविर्भूत सत् लक्ष्यत हृदय हृदय बुद्धि में लक्ष्यते सर्वप्राणीना लक्षित होता है वही अभिव्यक्ति होती है आत्मा की भाष्य टीका में आविशब्द निपात प्रकाशवाची अव्य प्रकाश है ब्रह्म विश्व उपलब्धियात्मना प्रकाशमानमेव वा सदा यदि भावेत ये चिंतन कर ब्रह्म विश्व उपलब्धि आत्मना सारे सब की उपलब्धि रूप से ज्ञान रूप से प्रकाशमानम एव सदा हमेशा ही प्रकाशमान है ब्रह्म जब ज्ञान होता है रूप रस घटपट आदि ज्ञान होता है वो ब्रह्म के संबंध से ही जड़ वृत्ति को ज्ञान कहते हैं नहीं तो अंतगुणु बूथि तो जड़ है ज्ञान कैसे होगा ज्ञान, ज्ञान तो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म तो वृत्ति में ब्रह्म के संबंध ब्रह्म की अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अर्थवा वृत्ति में चिदाभाष उदय होता है वह अभिव्यक्ति है ब्रह्म वृत्ति में ब्रह्म का प्रतिबिंब चिदाभास होता है उससे उसके अभिव्यक्ति होने से वृत्ति अभिव्यक्त होता है तो चेतन्य के संबंध से जड़ वृत्ति में प्रकाशमान प्रकाश वो ज्ञान कहा जाता है तो उपलब्धि आत्मा न प्रकाशमान सदा ऐसे ही हमेशा प्रकाशमान वृत्ति के विषय नहीं होता है वृत्ति का साक्षी है वृत्ति में उसका संबंध प्रतिबोध विधित प्रत्येक ज्ञान वृत्ति ज्ञान में वो साक्षी रूप से अनुगत होकर के अभिव्यक्त होकर भान होता है वृत्ति का साक्षी है अन्य उत्तम ये कहा गया है यदस्ति यदभाति तदात्मरूपम नान्य तथोभाति न स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम ग्रह्यंग्रहित मृषा कल्पना कल्पना कल्पना कितने अक्षर देखो छः ग्यारह ग्रह्यंग्रहित छा कल्पना अधिक मृष्व कल्पना मृषा विक्रह ग्रहीते थे मृषा विक मृषाकना मृषे एक गति यति तत्म जो अस्तिजो हे जो, जो भानुतावात्मस्वूप अस्थि भाति प्रिम नाम चेत पंचकम अस्थि भाति प्रिंनाम जो है, अस्ति अस्ति कहते सदे आत्मे यदस्ति ये विष्णु पुराण का है यद भाति जो भानस्पुर होता है वही आत्मस्वरूप है एक सदरूप आत्मा का अन्वय अनुगति सर्वत्र घट घटोस्थि पटोस्थि रूपम अस्थि रसोअस्थि सबके साथ अस्थि अस्थि करके अनुगम होता है वही सदरूप आत्मा ही है उसके संबंध से अनात्मा वस्तु भी अस्थि अस्थि बन होता है जो कुछ दिखता है सब आत्मा में अध्यस्त है सदरूप अधिष्ठान में सब अध्यस्त है और अध्यस्थ पदार्थ आत्मा से अलग नहीं होता है इसे आत्मस्वरूप ही है यदअस्थि यदभा जो भाति स्फूर्ण दिखता है वो आत्मरूप ही है आत्मा से अलग कुछ है नहीं नान्या तत्व भाती न चान्य दस्ति आत्मा से भिन्ना कोई ना भान होता ना कोई है जो घटपट आदि कहते वास्तव है नहीं दिखता केवल अलग अलग है वास्तव है ही नहीं दिखता ही है नहीं। दिखता ही नहीं और अलग भान भी नहीं हो नहीं होता उसका भान भी नहीं आत्मा की सत्ता से उसकी सत्ता उसकी अलग सत्ता है ही नहीं आत्मा के भान स्फुरण से उसका स्पुरण उसका अलग स्पुरण भी नहीं है इसलिए सद और चिद रूप अधिष्ठान का ही भान होता है अधिष्ठान के सत्ता अध्यस्तम अधिष्ठान की स्फूर्ति अध्यस्तम है इस राज्य में सर्वपदी की ते रजू को कपड़ा से ढाक दिया तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु के स्फूरण होने पर सर्प दिखेगा रज्जू जब तक है तब तो तक सर्प दिखेगा को कोई उठा कर ले गया तो वहाँ सर्प नहीं दिखता है तो रज्जु की सत्ता से ही सर्प की सत्ता रज्जु की स्फूर्ति से सर्प के स्फूरण ज्ञान होता है तो रज्जु का रज्जु की सत्ता और स्फूर्ति सर्प में दिखती है सर्प अलग ही नहीं इसी प्रकार जैसे प्रातिभाषिका में ऐसे व्यावहारिका में भी घटपट जो अस्तिकत सदरूप अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म ही सदरूप उसकी सत्ता घट में दिखती है और जो पूरण है अधिष्ठान सदरूप का ही चिद होता है तो घटो भाति अन्य कोई उससे नहीं आत्म आत्मा से भिन्न ना कोई है ना कोई भान होता है तो क्या दिखता है स्वभाव संविद प्रतिभा केवलम जो स्वभाव अनादि है ज्ञान रूप ही केवल भान होता है एक यदि केवल एक है तो मैं ज्ञाता ज्ञान हो रहा है घटाधि ज्ञेय ये सब क्या है ग्राह्य ग्रहित हेते मृषा कल्पना मृषा विकल्प ये तो विकल्प है कल्पना मिथ्या है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञ त्रिपुटी कल्पना है मिथ्या है सपने में भी कोई आपसे भिन्न नहीं तो भी वहां दिखिता है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब कल्पना हो जाती है इसी प्रकार एक आत्मस्वरूप उसके अज्ञान से ये सो का भान होता है मिथ्या कल्पना वह सन्नीहित कहा आत्मतत्व सर्वेशा प्राणीना हृदय स्थितम प्राणियों के सब के प्राणियों हृदय में बुद्धि में स्थित है हृदयस्त बुद्धि को हृदय शब्द से कहते हैं मंचाक्रोशंती वंचस्थपुरुषों को मंचा कह देते हैं हृदय में स्थित बुद्धि को हृदय कह देते हैं तो हृदय में स्थित हृदय बुद्धि में बुद्धि में क्या सर्वव्यापक सर्वत्र स्थित है वहाँ उसकी अभिव्यक्ति होती है वागा उपाधि भी शब्दादीन उपलब्ध मानवद शब्दादि का उपलब्धि करता जैसे नहीं उपलब्धि करता वो कोई उपलब्धा दृष्टा श्रोता वास्तव वा, आत्मा है ही नहीं केवल स्फूरण प्रकाश रूपे ब्रह्म जीव भावमापन अभाषते ब्रह्म ही जीवभाव का अंतकोण विशिष्ट होकर के जीवत्व को प्रमातृत्व को प्राप्त करके भान होता है प्राप्त होता है सतो तत सत्अपक्ष सदा स्मरती सतत अपृक्षे भाष्य में यदत आविर्ब्रह्मत आभिप्रकाशरूप ब्रह्म वो सन्निहत सम्यक स्थित हृदय सन्नीत सन्नीत समूह साम्य अनिहित स्थित हृदय बुद्धि में तद् त गुहायाम गुहाँ चरती गुहा बुद्धि में चरण स्थित है कैसे स्थित है दर्शन श्रवणादि प्रकार गुहाचरित प्रख्यात वही दर्शन श्रवणादि प्रकार से विचरण करता हुई वही स्थित है दर्शन कवि देखता है कवि सुनता है इस रूप से स्थित है प्रख्यात महत् पदम् पदम सर्वत्वा महते अरे पदम का सर्वेटरस्पदा सर्वे पद्यते गम्यारे पदार्थक अधिषान आस्प्रतिष्ठाया से पदार्थक में टीका मे सर्विद्यम परछिन्न चास्प कार्यत्वात् परछिन्नवाच्च घटाधिपत सर्वमिदम कार्यम परिचन्न जितने कार्य अरे परिचन है सो सापदम आस्पद न सह वर्त शासपदम उसका कोई अधिष्ठान है आस्पद है हेतु तो क्या है कार्यत्वा तो परिचन्न कार्य होने से कार्य तो परिचन है तो परिचन तो घट जिस प्रकार कार्य है तो परिचन्न तो कार भी है उसका कोई अधिष्ठान होता है जिसमें घट आस्पित होगा इसी प्रकार जितने कार्य है परिचन्न है सब का परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद होता है एक देश में है एक देश में नहीं है तो देश परिचन्न एक काल में है एक काल में नहीं उत्पत्ति के पहले नहीं कार्य ध्वंस वाद नहीं रहता है तो काल परिचन्न हो गया वस्तु परिचन्न एक वस्तु से भिन्न वस्तु है तो वस्तु परिचन्न होगा जितने सारे कुछ पदार्थ है शास्वतम परिचिनवात्थ कार्यवात है तो हो जाएगी तथा सर्वास्पद मिश्र सबका आस्पद सारे जितने परिचन्न वस्तु तो उनका कोई अधिष्ठान होना चाहिए वह अधिष्ठान ही यदि परिचन्न हो जाएगा उसका भी अधिष्ठान होगा अंत में एक अधिष्ठान होगा जो परिचन्न नहीं है नहीं तो परिच्छन होगा तो उसका भी अधिष्ठान वह अधिष्ठान परिच्छन होगा तो उसका भी अधिष्ठान अंत में एक मानना पड़ेगा जो अपरिचिन्न है जो कार्य नहीं है तो अपरिछन्न जो ब्रह्म है वही ब्रह्म यथ सर्वास्पम सबका अधिष्ठान तदेव मायास्पदम मायास्पद का माया का भी अधिष्ठान है माया का माया कार्य तो नहीं किंतु परिचयन है जितने कार्य सबका अधिष्ठान है माया तो कार्य नहीं अनाधि है किंतु माया परिचयन है इसलिए परिचन्न क्योंकि अध्यस्त है वास्तव नहीं है परिचयन होने के कारण उसका भी अधिष्ठान है ब्रह्म सबका अधिष्ठान है माया का भी अधिष्ठान आत्मभूतम युक्त अनुसंधान ये युक्त अनुसंधान करना शव का अधिष्ठान एक ही तत्व है और वही वास्तव्य बाकी सौमित है अ महावाक्यांथ ज्ञान होता है जो सत्य स्वरूप अपना स्वरूप है वही ब्रह्म शव का अधिष्ठान एक अद्वितीय तत्व यही अनुसंधान करना है महत्पदम महते सब का अधिष्ठान कथम तहत्पदम उच्यते हैं यह अत्र अस्म सर्व सर्तित अस्विनका ब्रह्मणि ये तत्त सर्व सारे कुछ उसमें अर्पित है अर्पित है क्या है प्रवेशित प्रवेश तो कैसे प्रवेश हुआ उसमें आश्रित है जिस प्रकार रथ नाभि में अर रथ के नाभि में अर प्रविष्ट होते रथ नाभ इव अरा रथ में जिस अर प्रविष्ट है प्र, समर्पित है आश्रित है इसी प्रकार ये सद्रूप ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड सब आश्रित है सारे ब्रह्मांड क्या क्या है एजत एज कंपनी चलते है पक्ष आदि प्राणत प्राणी ती प्राण प्राणत प्राणापान व्यापार करने वाले मनुष्य पशु आदि निमित्त निमिषच्च या निमिष आदि क्रियावत सारे ब्रह्मांड सब लेने के लिए कुछ नाम ले लिया निमित्त चक्षु बंद अन्ना खोलने वाले क्रिया करने वाले यक्ष अनिमिषत अनिमेश करें नहीं करें च शब्द समस्त में एकद्रह्मण सैतन जल सारे कुशस्में समर्त अठित आश्री अद्यस्ते एकस्पथे शिष्य एक यदास्पद यदास्पद जिसमें आश्रीते जो यद आस्प यद सर्वस्य यसे तत्सर्व यदम जिसमें सारे कुछ अधिष्ठित अध्यस्त हे वह अधिष्ठान को जानो हे शिष्या अवगछत उसको जानो साक्षात्कार करो अवगछत तद आत्मभूतम भवता वो आपका आत्मस्वरूप ही हुई असत सदशत्स्वरूपम असत में सात सबसे मूर्त असते अमृत पृथ्वी जल तेज को सत शब्द वा से कहते मूर्त वायुव्याकाशु को अमृत कहते सदसत मूर्तामृत हो स्थूल सूक्ष्म हो तद्यतिरिक अभात वो सदसत स्वरूप क्यों किंग जितने सत असत पदार्थ है ब्रह्म से भिन्न कुछ यही नहीं वास्तव सत्य मूर्त असते अमृत मूर्त हो गया स्थूल है, और सूक्ष्म हो गया वायु आकाशु वा को अमृत शब्द से कहते और अपीकृत पंची पंचीकृत जितने भी कुछ पदार्थ हो तद्व्यतिभा तो कोई पदार्थ अलग ही नहीं वही वरण्यम, वर्ण्य तदव ही सौका वर्णी पूज्य है श्रेष्ठ स्वीकरणीय सर्व नित्थनीय वही नित्य सौका प्राथनीय परम व्यति विज्ञा परम का व्यतित विलक्षण कृषि विज्ञा कस विजा प्रजानाम इति ये व्यवहित संबंध बीच में एक वरिष्ठ में आ गया परम विज्ञान यद वरिष्ठम प्रजा नाम परम विज्ञान्त का अन्य प्रजा नाम के साथ करना नहीं तो परम विज्ञान्द यद वरिष्ठम इस अर्थ करेंगे विज्ञान से पर जो वरिष्ठ इस अर्थ नहीं प्रजानाम विज्ञान्त परम प्रजाओं के जो विज्ञान है ज्ञान होता है उससे विलक्षण है उत्कृष्ट है ज्ञान उसके पर कांस उसका विषय नहीं है ये व्यवहित सम्मध यौकिक विज्ञान अगुचरम इत्य प्रजाओं का जो लौकिक विज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान, ज्ञान रूप से ज्ञान आदि उसका विषय नहीं होता है ब्रह्मा अभी अगुचरम यद वरिष्ठम वरिष्ठ में वरतम सर्वपदार्थिषु वरेश तद्यक ब्रह्म अतिशय नरम सर्वद्र जितने श्रेष्ठ पदार्थ है सर्व पदार्थ जो वरेश उत्कृष्ट श्रेष्ठ तदिकम ब्रह्म अतिशय नरम सबसे अतिशय वर है सर्वदोष रहित्वात्थ सारे दोष तो अविद्या अविद्या के कार्य में सब कुछ है उसे विलक्षण है ब्रह्म निर्दुष्ट है कोई दोष उसमें नहीं एक ही शुद्ध ब्रह्म है निर्दुष्ट है बाकी सब माया माया के कार्य जितने है उसमें तो सब कल्पित है मिथ्या है सर्वदोष उससे रहित है असंग है शुद्ध तत्व तो, उसको जानो जो कि आपका स्वरूप है टीका में घटाधिपत आदि त्यादिर्ज ते भी यद्यीप्तिमत्व वैचित्रम तदनुपत् भी तत्कार संभावना मिथ्या घटाधिपत आदित्यादि घटा जड़े भी घट जड़ है जो परिचन्वता सब जड़ है आदित्य परिचय है वो जड़ परिचन है तो जड़ दिखता है जड़े आप जड़े है चेतन है जो दिखता है वो जड़ आप जो दिखता है वो जड़े परिछना है परिचय है परिचयन दिखता है अपरिचनात्मा है कि तत्व है परिचय जड़े है तो आदित्य आदि जड़ होने पर भी दीप्त वैचित्रम उसमें फिर प्रकाश कैसे आया जड़ है जड़ों ने पर प्रकाश कैसे हुआ ये जो वैचित्र दिखता है तद अनुपत्या ये वैचित्र मिट्टी जड़ है आदित्य भी जड़ है कितने फर्क ये तेज भी जड़ है बर्फी भी जड़ है ये वैचित्र जो होता है उसकी अनुपति से भी उसका कारण संभावनियम कोई कारण है ये वैचित्र्य अनुपत्य नहीं तो सब एक प्रकार होना चाहिए जड़ सब इतने प्रकाश सूर्य में आ किंच यदर्चिम यदु्यो अणु चोका निहितालोकिन तदैतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तुवादेत सत्यम तदमृत तद्वे सौम्य विदि यदर्चिमत्श हे अर्चिमद अर्चि प्रकाशवाला अर्ची, अणु यदुभ्यो अणु अणुसे अअु अणुभ्यो अणुच चौकन से बड़े से महा महत्व बड़ा से भी बड़ा है लोका निहिता जिसमें सारे लोक स्थित है केवल लोक नहीं लोकिनश्च लोक में रहने वाले लोकी लोक निवासी सारे लोक चौदह भुवन भवन में रहने वाले उसमें आश्रित है तदे तद अक्षरम ब्रह्म हुई अक्षर ब्रह्म है जब पराविद्या का विषय कहा गया स प्राण तुवांग मन और वांग मन भी जितने वही है उससे बिना कुछ नहीं तदेत सत्यम वही सत्य है अधिष्ठान तद अमृतम वही अमृत है तद वेधव्यम उसका वेद करन, तारण करना है हे सौम्य विधि उसका विधि उसका जानो चित्त समाधान कर उसको जानो किंच यद अर्चिमत भाष्य में यह दीप्ति मत अर्ची दीप्ति मत प्रकाश दीप्त ब्रह्मा उसकी प्रकाश से आदित्यादिप्य दि आत्म रूप प्रकाश आदित्यादि जड़ का प्रकाश होता है इसे ब्रह्म दीप्ति मत स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो आदित्यादि का प्रकाश एक कैसे होगा किंच में अर्चिम आदित्य आदिवत प्राप्तम प्राप्तम् निषेधति जैसे सूर्य प्रकाश वाला है आंक दिखता है सूर्य दिमद मत्वाद आदित्य आदिवत आदित्य है इंद्रग्राही प्रकाश है तो ब्रह्म भी यदि प्रकाश वाला है इंद्रग्राही प्राप्तम् इसका निषेध करते नहीं ये अति सूक्ष्म है आदित्य तो बड़ा है दिखता है या तो अणुभ छोटे से भी छोटा अणु व्यण से छोटा क्या है पहले श्यामा का आदि व्यूपाणु श्याम का तंडुल होता है एक आदेश का फलहार बनाते हैं छोटे छोटे तंडुल और चावल तो बड़ा बड़ा है किंतु श्यामा का छोटा है श्यामा का आदि श्यामा का दे दिया छोटा समझने के लिए आदि और भी उसे छोटा छोटा बहुत पदार्थ है जितने छोटे पदार्थ आप अनुमान करते देखते हैं सूर्यकिरण में अभी हाँ सूर्यकिरण आ जाता है तो बीच में दिखता है कमरा में ऊपर से रोशनदानी से सूर्य आ जाइएगा छोटे छोटे अंदर घूमते हैं जिसको त्रणु को कहते निर्णायक अनुभव उससे भी छोटा है ऐसे छोटा बहुत है जितने छोटा संभव है उससे भी अणु है अणुभ भी अत्यंत सूक्ष्म है अणुभ्यो अणु च शब्द दिया चब्दार्थ स्थूलभ्यो भी अतिशयन स्थूलम जितने स्थूल पदार्थ उससे भी बड़ा है पृथ्वी आदि से भी बड़ा है आकाश से बड़ा है छोटा है आकाश से भी बड़ा है आकाश से बड़ा कहने पर समझ नहीं आएगा वैज्ञानिक लोग वेदांत लोग को समझ लेंगे आकाश सपने के आकाश शरीर के अंदर दिखे आंख बंद कर देख रहा है स्वप्न दिखते समय आपके जागर सर आंख बंद होता है खोलना पड़ता है बंद रहेगा आकाश को देखने खुलना पड़ेगा ये तो शरीर के अंदर दिखता है सपन का आकाश आपके शरीर के अंदर का आकाश उसमें छोटा दिखता है बड़ा दिखता है अपरिच्छन है, है देखते समय तो लगता है किंतु आपके देह के अंदर है परिचन्न नहीं, तो आकाश परिचिन है इस दृष्टान्त जैसे स्वप्न के आकाश देखते समय लगता है अपरिचन्न क्यों आपके शरीर के अंदर ही रहता है क्योंकि बाहर जाकर देखना पड़ता है सपना देखते समय स्वप्न देखते समय आप आपके जागृत शरीर रहे उसके बाहर देखना पड़ता है क्या, क्या सो या अंदर है तो अंदर दिखता है सब केवल आकाश ज पर्वत समुद्र सब वो परिच्छिन्न है आकाश भी अध्यस्त है इसे स्थूल से भी स्थूल है पृथ्वी आदि भी ठीक हमें परमाणु परिमाणत्व तरी अणु से अणु कहेंगे तो परमाणु होगा तारक कहते जो दिखता है सूर्य सूर्यकिरण में रोशनदानी में आता है तो वो को उसको तीन भाग कर तो एक भाग का नाम होगा द्वि को उसको दो भाग करो तो एक नाम परमाणु शास्त्र में वो जानते उसका भी छोटा किया सकते है उसको भी छोटा कर सकते हैं उसका भी अवयव उसका भी उसका भी अवयव ऐसे कितने दूर चलेंगे वह तक हिसाब किया शास्त्र में छत्कार विद्वान ने आगे कहते ऐसे विचार करेंगे तो क्या आगे भी उसका छोटा छोटा होगा या कहीं रुकना पड़ेगा एक त्रियाणु को लेकर उसका अवयव विचार करेंगे अथवा घाटों को लेकर के फर्स्ट सुध श्यामा का तुंडलों तो को लेकर विचार करेंगे यदि अवयव धारा की विश्रांति नहीं मानेंगे उसका अवय उसका अवय उसका अवय उसका अवय चलता रहेगा तो कितने अवय होंगे श्यामा तो का अनंत अवयव हो जाएगा मेरू पर्वत का अवयव कितने है वो अनंत अव एक सरस सर्ष है उसका भी यदि अनंत अवय होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे मेरू पर्वत जितने बड़ा सरस इतने बड़ा हो जाएगा दोनों का अवयव समान है इसे कहना पड़ेगा मेरे पर्वत का जितने अवयव है इतने अवयव सरस का नहीं होगा शाम का अवयव कम होगा कम होगा मतलब क्या हुआ कोई अवय के पुच जाने के बाद उसके बाद उसका भाग नहीं होगा कुछ अवयव समित सीमित अवय कहन से वहां तक तो जो पहुंच जाएंगे आगे उसका भाग नहीं होगा वो अंत्य जो है छोटा है अवयव उसका नाम है परमाणु वो आगे उसका टुकड़ा नहीं होगा इसे उसको नित्य कहते हैं तो इसे कितने दूर जा कर के परमाणु कहेंगे तो ये कहते इसे बहुत दूर हिस्सा कोई लाभ नहीं है ये यहाँ रुक जाओ त्रियाणु को तीन भाग करो द्विणु को उसको दो भाग करो परमाणु यहीं ये है। रघुनाथ श्रिवेणी कहते यदि आगे जाकर रुकना है बहुत दूर है मालूम है दो पाद फिर क्यों जाना यहीं रुक जाओ कहाँ तिरणु को जो त्रिवणु को है उसको परमाणु को इसको नित्य मानो यदि आपको मालूम है उसका और टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा बहुत तो हो सकता है तो हो सकता है तो फिर एक द्विणु को परमाणु कल्पना करके वहाँ मानने के अवेक्षा आप ये त्रियाणु को ही नित्य मान लो इसको मान मान कर ही चलना है क्योंकि ये तर्कशास्त्र या शास्त्रकार ये नहीं बैठे विचार करने के लिए ये पत्थर क्या पदार्थ है परमाणु कितने बड़ा है ये इसका निर्णय के लिए नहीं है आकाशवादी की उत्पत्ति कैसे हुई कौन पर्वत कितने दिन से है ये विचार करना नहीं है। उसे कोई लाभ है आपको ये पता चल जाएगा ये पर्वत कब उत्पन्न हुआ और परमाणु कितने टुकड़ा होता है ऐसा मालूम हो गया तो क्या मिलता है इसलिए ये शास्त्रकार तो आत्म तत्व ज्ञान के लिए ही आत्मा अनात्मा विचार करने के लिए पदार्थ का विचार करके आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान हो इसलिए सदर्शन है आत्मा भेद जानने के लिए अनात्मा को समझना इसलिए उसका विचार करके कितने भाग हो सकता है उसे क्या मिलेगा ऐसे कुछ परमाणु लेकर विचार करते हैं तो ये परमाणु का परिमाणु हो जाएगा जो जाणुशाणु हो गया ऐसे शे शि नाशंकनीय कहते च शब्द इसलिए दिया अनुभ्यो अनुच महतो महत्व अन्यत्र श्रुति में तो तो है अनुभ्य अनुच्च कौन से च शब्दार्थ महत्व से भी बड़ा है स्थल से भी बड़ा है टीका में स्थूल अन्य आधारम से स्थूल पदार्थ है घट जी से में अस्तित्व ये तो ब्रह्म जी स्थूल पदार्थ होगा तूल से स्थूल वो भी किसमें अस्तित्व होगा इतना शीय इत लोका सारे लोकोस्म आश्रित हे यस् लोका लोक कौन कौने भूरादयह कितने होंगे ऊपर सात चौदय उपरसाद निच निस्ती ये चर लोका सं लोका योका यसा ते लोकिना लोकवाष्प में बास करने वाले लोक जिनका वासस्थान है सब में जीव रहते हैं लोकोगे भू रादि लोक उसमें निर्वास करने वाले लोकी लोक निवासी ही लोकनिवासी लोक निवासी कौन है मनुष्यादे मनुष्य देवता असुर गंधर्व पशुपखी बहुत चैतन्य आश्रय ही सर्वे प्रसिद्धा सब चैतन्य में आश्रित है चैतन्यम आश्रयों ये शाम सर्वेशा चैतन्य आश्रय प्रसिद्ध तदत सबका आश्रय शबकाश्रय अक्षर आश्रय सद पुलिंगे तो अक्षर अक्षरब्रह्म से सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म स प्राण तदुवागमनो तो प्राणवागमन टीका में पहले प्राणादि प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान निबंधना जड़ प्रभृति रथादि प्रवृत्तिवत् यही मनन करने के लिए यही ज्ञान जब नहीं होता है युक्ति अनुसंधान करना श्रवर्ण मनन करना ये मनन करने के लिए बताते हैं चेतन एक मानना है चेतन शुद्ध चेतन सब का आश्रय एक तक जो आदित्य जड़ पर ही प्रकाश है ये वैशिष्ट्य, उसका कारण मानना पड़ेगा और उसके बाद वो कहा प्राण आदि में प्रवृत्ति होती प्राणवायु जड़ में जो प्रवृत्ति होती रथ अपने आप चलता है उसमें प्रवृत्ति होने के लिए चेतना आश्रित होने पर अस्वादी होने पर कोई चलाता चलाने वाला हो तो चलता है तो चेतना अधिष्ठान निबंधन चेतनाधिष्ठानन चेतन में एवं अधिष्ठानन अधिष्ठान निबंधन प्रवृति ऐसा प्रवृत्ति चेतना अधिष्ठान निबंधन मूलक चेतना अधिष्ठान पूर्वक ये प्राणादि की प्रवृति क्योंकि जड़ प्रवृत्ति हेतु ही जड़ प्रभुतित्व आदि रथादि प्रवृति बो तो रथ आदि प्रवृति में जड़ प्रवृत्ति तो रहेगा रथ जड़े क्या हाँ जड़ प्रवृत्ति तो रह गया उसमें चेतना मूल कई प्रवृति होती है इसलिए प्राण आदि में जो प्रवृति होती है कोई चेतना के कारण है और चेतना सब तो सबका प्राण अलग अलग है तो सबका चेतना अलग होगा कहते चिद भेद परमाणा भाव प्राण का भेद दिखता है स्थूल शरीर का भेद दिखता है सब के शरीर में चेतन है क्योंकि सब के शरीर में प्रवृति होती अभी स्थल शरीर अलग अलग होने से सबका प्रवृत चेतना भिन्न भिन्न होगा होगा भिन्न भिन्न होगा कोई प्रमाण है शब्द आ, इ, का, हा, या, वा। कितने शब्द है अलग अलग शब्द सुनते हैं शब्द भिन्न भिन्न है ना नहीं शब्द भिन्न भिन्न है तो उनका आश्रय आकाश भी भिन्न होता है शब्द के भेद को देख करके आकाश के भेद कल्पना होगी क्या इसलिए प्रवृत्य शरीर को देखकर प्रवर्त के प्रवर्तक चेतन शरीर है इसमें कोई प्रमाण नहीं है चिद भेद से प्रमाण भाव आता प्रमाणिक करेंगे एक चैतन्य मात्र अस्तिति विचारे थे यही विचार करे सब का प्रवर्तक जैसे एक आकाश सारे शब्द का आश्रय एक ही आ, आत्मा चेतना व्यापक सबका प्रवर्तक वो विचार करे वो जो चेतन है वो अहम अस्मी चैतन मात्र अस्मि जो चेतन मात्र अपने को जड़ मानते हो चेतन मानते हो लोग मानते चेतना या कोई जड़ मानता है नींद लगने पर नींद लगने पर भी कोई जड़ नहीं मानता है मानता है निधि से बीच में उठ जाते का? नहीं हम चेतन है <laughs> कि जड़ कहेगा तो निधि से टूट जाएंगे <laughs> क्या क्या को जड़ का दिया चेतन मात्रम अस्मि इति विचार है जो चेतन आप है वो एक ही चेतन है अनेक चेतन में कोई प्रमाण नहीं इति विचार है दिता तदित सर्वाश्रय प्राणादि अधिष्ठान प्राणादि लक्ष्य आत्मा ही दृष्टि अधिष्ठान है प्राणादि प्राणादिपद का प्राणाद शब्द का लक्ष्य लक्षण से आत्मा को समझना जितने पदार्थ सब का अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है सब का ही लक्ष्य आत्मा ही है भाष्य में ऐसे तर्वे प्रसिदा तदैत सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म सप्राण तदुवांग मन से तदु सर्वाण्च कर कारण भी उष मे तदैतन्यं तदंतचैतन्य में तु अंत चैतन्यम कहीं तदंतः तदंत तदंत वे तद अंतचैतन्यम अंतचैतन्य हो तदु अंतचैतन्य हो सर्व प्राणेन्द्रियासघात सारे सर्व सर्वेदिरादात चैतन्य आश्रित चैतन्य में आश्रय से प्राण से प्राणमी श्रुति का प्राण चक्षुके काश्रय चक्षु है चैतन्य। चैतन्यदीना चैतन्यम्क्षर तदैत सत्यम अभी तथम अथवा मृतम अविनाशी तदेधव्यम मनसिताणीना अधिष्ठान है चैतन्य है वही अक्षर है अविनाश तत्व एक नित्य मानना पड़ेगा सारे अनित्य पदार्थ सारे परिचिन का आश्रय जो होगा होगा सारे अनित्य पदार्थ का आश्रय अधिष्ठान नित्य है तथेत सत्यम वो अभी तथा सत्य का पर्यावाच अभी तथम अतो अमृतम अविनाशी है तद वेदव्यम उसकाड़न करना मन से ही मन से ताड़न करना मन उसमें लगाना लगातार मन उसमें लगाना भागता है, मन इधर लगा उधर तो भागता है एक लक्ष्य में उसको लगाना है है मन मन मन मन तो ताड़न करने का था, मन का का न किंचन निरंतर करते रहेम्य बिधि उसको अक्षरे चेत समाधस्व अक्षर ब्रह्म में चित्त समाधान करो उसको जानो आगे टीका में कत विचारा समर्थस्य ब्रह्मात्मिक चित्त ब्रह्मात्मिकत्वे क्रम उत्ति फलम दर्शय उपक्रम जिसको एक बार उपदेश ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए क्या करना है हाँ क्या करना उत्तर मिलता है क्या था क्या बोले ना क्या है पुराना पुस्तकों में भाषा में अक्षर चेत समाधत्व ये तो पुराना है सबसे चेत समाधस्व विसर्ग उत्तम साधन साधक को ज्ञान होगा सकृत उपदेश मात्र नहीं कर उपदेश जिसको नहीं होगा उसको क्या करना है उपाय अनुष्ण क्या उपाय अनुसार करना हुई लक्ष्यार्थ का बार बार विचार अयुत्य अनुसंधान किंतु विचार करने के जो असमर्थ है विचारासमर्थस्य जो विचार नहीं कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा अत्यंत बुद्धिमान दस्य अधिक अत्यधिक होता विचार नहीं करेगा उसके लिए आगे ध्यान जप आदि इसको समझ सब लोग बहुत लोग सोचते है कि ये सब उस वेदांत श्रवन मनन क्या उसे मिलेगा जाकर अनुष्ठान करेंगे जप करेंगे प्रणव जप करने के लिए भी प्रणव मंत्र जप करने के, के सन्यासी ले कहा किसके लिए विचारा समर्थस्य विचार में जो असमर्थ है उसके लिए ध्यान जप अनुष्ठान है ध्यान जप अनुष्ठान किसके लिए विचार में असमर्थ सबसे श्रेष्ठ है विचार विचार का तो श्रवर्ण मनन निधि आसन इसको छोड़कर कोई विचार नहीं कोई कहते श्रवर्ण मनन निधि आसन क्या करना है छोड़ो विचार करो क्या विचार करना <laughs> <laughs> कहाँ भंडारा खाना कहाँ घुमाना कहाँ किस तक कबाण दिवस कहाँ कभी जाना ये विचार कुछ लोग यही विचार करते सबके लिस्ट उनके पास है कहाँ किस स्थान पर कवि क्या बना रहे सब को उनको मालूम है और देखो तो वहाँ पहुंच जाते सब ऐसे विचार वो विचार नहीं श्रवण मन नितितासनी विचार है उसे में जो असमर्थ है उसके लिए उपदेश करते प्रणवम अवलंब्य ब्रह्मात्मिकत्व चित्त समाधानम प्रणव का आश्रय करके जीव ब्रह्म के एकता में प्रणव जप करते समय भी खाली जप नहीं प्रणवों का पहले तो जप नहीं प्रणवों का आश्रय करके चित्त समाधान प्रणव से भी महावाक्यर्थ बोध होता है अकार उकार मकार स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों से अतिरिक्त चतुर्थपाद जो तूर्य है अ, अ, अमात्र है शुद्ध ब्रह्म है, वही मैं हूँ ब्रह्मात्मिकत्व चित्त समाधानम करना है केंद्र ये उपासन है ये उपासना का फल क्या हो गया सद्यमुक्ति क्रम मुक्ति फलम क्रम मुक्ति फलम यश्य तो प्रणव को आश्रय करके जो चित्त समाधान ब्रह्म एकत्व चिंतन करना ये फल क्रम मुक्ति फल वाला और ये जो ब्रह्मात्मकत्व चित्त समाधान नहीं करे खाली जप करना बहुत लोग एकत्व चिंतन नहीं कर पाते है जप करेंगे मंत्र जप करेंगे तो खाली जप करने से वो भी तो और निकष्ट है प्रणव को आश्रय करके वो तूर्य शब्द है समझ करके आत्मा का चतुर्थपाध वही अमात्र है वही मैं हूँ ऐसे ब्रह्मात्मा एकत्व तो चित्त समाधान करना ये भी उपासना है अरे क्रमम उत्फलक अ जो वो चिंता नहीं करेगा ब्रह्मात्मा एकत्व तो चिंता नहीं करके खाली जप अनुसार और दूर के साधन है इसको दर्शित उपकरण यह जो शास्त्र सा, में प्रणवों का आश्रय करके जो उपासना कहते अभी कहेंगे यह भी क्रम मुक्ति फलक है अरे उपासना है तो विचार करने के सामर्थ्य है तो श्रवण मन निधि आसन बौद्धिक स्तर पर वो ज्ञान का साधन है ये होता है ज्ञान वस्तु तंत्र प्रमाण वस्तु तंत्र और उपासना है कर्त तंत्र चिंतन करे निरंतर चिंतन करके मैं हूँ यही लक्षार्थ चिंतन के अउ म उससे अतृत है अमात्र है आत्मा का चतुर्थ बात तूर्य है वही मैं हूँ बार बार मन को लगाना ये चित्त समाधान उपासना इससे ऐसे करते करते क्रम मुक्ति ब्रह्म लोग प्राप्ति हो जाएगी फिर क्रम मुक्ति होगी इसको देखने के आरंभ करते कौतम वेदव्य मित जो विचार असमर्थ उस चित्त समाधान करे ब्रह्म में प्रणव का कैसे करना है ये देते हैं एक उत्तर दियते भद्रंग शन देवा